वेताल पच्चीसी सातवीं कहानी मिथिलावती नाम की एक नगरी थी उसमें गुणधिप नाम का राजा राज्य करता था उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया वो बराबर कोशिश करता रहा लेकिन राजा से उनकी भेंट ना हो पाई जो कुछ वो अपने साथ लाया था वो सब बराबर हो गया एक दिन राजा शिकार खेलने ग राजकुमार भी साथ हो लिया, चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहाँ उसके नौकर चाकर बिछड़ गए। राजा के साथ अकेला वो राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखकर पूछा, तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है? उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता ह कोटेनर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असदजन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये पांच चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भागी में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है, तब तक उसके बहुत स जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बेरी हो जाते हैं पर एक बात है स्वामी की सेवा अकार्य नहीं जाती कभी ना कभी फल मिल ही जाता है ये सुनकर राजा के मन पर उसका बड़ा असर हुआ वो कुछ घूमने घामने के बाद नगर लौटाए राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने � उसने जाकर देवी की पूजा की। जब वो बाहर निकला तो देखता क्या है कि उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान करके आओ, फिर जो कहोगे सो करूँगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुस ये अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए, अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वो स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुक्त हूँ। आप जो कहेंगे, वही करूँगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है, तो तू मेरे इस सेवक से विव राजा ने कहा सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं तुम अपने वचन का पालन करो इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया इतना कहकर बेताल बोला हे राजन ये बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ राजा ने कहा नौकर का बेताल ने पूछा सो कैसे राजा बोला उपकार करना र इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ इतना सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे पुनः लेकर चला तो उसने आठवीं कहानी सुनाई वाचन संज्ञा टंडन प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रॉप